श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें श्री रामकृष्ण देव के लिए निर्विकल्प भूमि में ईश्वरानु होने के मार्ग में उपस्थित होने वाली बाधा। इस प्रकार इस्वरानुगार के प्राबल्य से संसार के किसी भी पदार्थ या व्यक्ति पर मन का कोई विशेष आकर्षण या खिचाव न रहने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव के लिए निर्विकल्प समाधि के मार्ग में सांसारिक किसी भी तरह की कामना वासनाएं बाधक नहीं हुई केवल मात्र श्री जगदम्बा की यह सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त अति सुंदरी मूर्ति ही उस मार्ग में बाधा के रूप में उपस्थित हुई थी जिसे श्री कृष्ण देव उस समय तक अत्यंत भक्ति के साथ पूजते तथा प्रेम पूर्वक सारासार पर तत्व मानते चले आ रहे हैं श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे जो ही मैंने अपने मन को चारों ओर से समेट लिया तत्काल माँ की मूर्ति मेरे सम्मुख आकर खड़ी हो गई उस समय उनको त्याग कर आगे बढ़ने की मेरी इच्छा नहीं हुई जब जब मन से सारी वस्तुओं को हटाकर निरालंब रूप से रहने की मैंने चेष्टा की तब तब ऐसा ही होने लगा अंत में खूब सोच विचार कर मन में विशेष बल संचय कर ज्ञान को खड्ग के रूप में समझ कर, उसके द्वारा उस मूर्ति को मैंने मन ही मन दो टुकड़े कर डाला तब मन में और कुछ न रहा उस समय बिना किसी प्रकार की बाधा के मन एकदम निर्विकल्प भूमि में पहुंच गया हमारे समीप उनकी ये बातें निरर्थक जैसी प्रतीत होती है कारण हमने कभी जगदम्बा की किसी मूर्ति या भाव को यथार्थ रूप से अपनाया नहीं है हमने कभी किसी को हृदय से प्रेम करना नहीं सीखा है हम लोगों में इस तरह का पूर्ण प्रेम मन के अंतस्थल तक को व्यापकर अवस्थित रहने वाला प्रेम अपने इस मांस पिंड रूप शरीर तथा मन पर ही आबद्ध है इसीलिए मृत्यु या मन के आकस्मिक आमूल परिवर्तन से हम सदा डरते रहते हैं श्री रामकृष्ण देव की स्थिति वैसी नहीं थी संसार में एकमात्र जगदम्बा के पाद पद्मों को ही उन्होंने हृदय से सार समझा था और उसी पाद पद्म का ध्यान करते हुए उनकी श्री मूर्ति की दिन रात सेवा कर वे समय व्यतीत करते रहे थे अतः उस मूर्ति को जब वे एक बार किसी प्रकार अपने मन से हटाने में समर्थ हुए तब और ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसका आश्रय लेकर उनका मन संसार में अवस्थित रहता एकदम आलंबनहीन तथा वृत्ति रहित होकर वह निर्विकल्प अवस्था में जा पहुँचा पाठक यदि यह समझना कठिन प्रतीत होता हो तो कम से कम एक बार कल्पना के द्वारा इसे समझने का प्रयास करना तब आपको विदित हो जाएगा कि श्री कृष्ण देव ने श्री जगन माता को वास्तव में कहाँ तक अपनाया था किस प्रकार साढ़े सोलह आने मन देकर उन्होंने जगदम्बा से प्रेम किया था इस निर्विकल्प भूमि में छह महीने तक निरंतर श्री कृष्ण देव ने अवस्थान किया था वे कहा करते थे साधारण जीव जिस अवस्था में पहुँच कर, पुनः वहाँ से वापस नहीं आ सकता केवल इक्कीस दिन तक रहने के बाद सूखा पत्ता जिस प्रकार अपने आप पेड़ से झड़ जाता है उसी प्रकार उसके शरीर की भी दशा होती है वहाँ मैं छः महीने तक अवस्थित था किस तरह दिन रात व्यतीत हो जाते थे इसका मुझे कोई पता नहीं चलता था मृत व्यक्ति के मुँह तथा नाक के अंदर जैसे मक्खियाँ घुस जाती हैं मेरी भी वही स्थिति थी किंतु मुझे कोई ध्यान नहीं रहता था केसों में धूल जमकर जटा बन चुकी थी कभी कभी अपने आप शौचादय हो जाता था इसका भी मुझे कोई होश नहीं रहता था ऐसी स्थिति में शरीर का रहना क्या कभी संभव हो सकता है तभी मेरा शरीरांत हो जाता किंतु उस समय एक साधु का आगमन हुआ था उसके हाथ में रूल जैसा एक छोटा सा डंडा था वह मेरी अवस्था को देख ही सब कुछ जान गया था तथा वह यह समझ गया था कि इस शरीर के द्वारा माँ को अभी बहुत कुछ कराना आवश्यक है इसकी रक्षा करने से अनेक लोगों का कल्याण होगा इसलिए भोजन के समय खाद्य सामग्री मेरे सम्मुख लाकर मार मार कर मुझे होश में लाने का वह प्रयास किया करता था कुछ होश होते देखते ही बलपूर्वक वह मेरे मुंह में उन वस्तुओं को ठूस देता था इस तरह किसी दिन भोजन का कुछ अंश मेरे पेट में पहुँच जाता था और किसी दिन कुछ भी नहीं इस तरह छ महीने व्यतीत हुए थे तदनंतर उस अवस्था के चले जाने के कुछ दिन बाद माँ की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी अरे तू भाव रहा लोग शिक्षा के लिए तू भावमुखी रह। उसके पश्चात मुझे रक्त आव का रोग हो गया पेट में ऐंठन तथा घोर यातना होने लगी इस प्रकार रोगग्रस्त हो प्राय छह महीने तक कष्ट भोगने के बाद तब कहीं धीरे धीरे शरीर की ओर मेरा मन आकृष्ण होने लगा साधारण की तरह चेतना का संचार हुआ अन्यथा रह रहकर मेरा मन अपने आप दौड़कर उस स्थिति में पहुंच जाया करता था वास्तव में श्री रामकृष्ण देव के शरीर छोड़ने के 10-12 वर्ष पहले भी जिन्हें उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था उनके मुंह से भी हमने यह सुना है कि उस समय तक श्री कृष्ण देव का वार्तालाप श्रवण करना उनके लिए प्रायः संभव नहीं होता था चौबीसों घंटे उनकी भाव समाधि लगी रहती थी अतः वार्तालाप करना कैसे संभव हो सकता था नेपाल सरकार के कर्मचारी श्री विश्वनाथ उपाध्याय महोदय के जिन्हें श्री कृष्ण देव कप्तान कहकर पुकारा करते थे मुँह से हमने सुना है कि लगातार तीन दिन तीन रात तक उन्होंने उन्हें निरंतर समाधिमग्न रहते हुए देखा है उन्होंने यह भी कहा था कि श्री कृष्ण देव की उस प्रकार काल व्यापी गहरी समाधि के समय उनके श्रीअंग में गर्दन से मेरुदंड के नीचे के हिस्से तथा घुटने से पैर के तलवे तक ऊपर से नीचे की ओर बीच बीच में गाय के घी मालिश की जाती थी उसके फलस्वरूप समाधि की उच्च भावभूमि से मैं मेरा के राज्य में पुनः अवतरण करने में उन्हें सुविधा प्रतीत होती थी